रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनने वालों को सुरेश ओबरॉय का नमस्कार सुनते रहिए मुस्कुराते कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज संडे है छुट्टी का दिन है और एक बज चुका है एक बजे आप सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सुनते हैं और हम लोग सलामी जिंदगी कार्यक्रम में अबाउ सिक्सटी वालों को बुलाते हैं सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं इसीलिए उनका सम्मान भी करते हैं हम लोग उनसे सुनते हैं उनसे बहुत सारी जीवन के खास अनुभव सुनने के बाद हमें मोटिवेशन मिलता है एक सीख मिलती है तो हमें अच्छा लगता है तो आज के सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ मुंबई से तुषार देसाई हैं जो 75 रनिंग है लेकिन फिर भी अभी एक्टिव है और बहुत अच्छी तरह से चल फिर रहे हैं तुषार देसाई जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में थैंक यू माई नेम इजको तुषार देसाई बट आई 76 सेवन सेवम्बर ओके तुषार देसाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए तो आइए सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग जैसे कि शुरुआत में पूछते हैं और तुषार देसाई सेवेंटी फाइव पूरा कर चुके हैं 76 सिक्स उनका चल रहा है अभी पूरा होने वाला है वो भी तो आई आगे बढ़ते हैं जैसे कि इतना बड़ा लंबा जो जीवन का सफ़र है इसमें काफ़ी कुछ अनुभव उनके पास है मैं एक्चुअली अहमदाबाद में मेरा जन्म हुआ है और अहमदाबाद में मैं प्रीतम नगर सोसाइटी में सेठ एमजी जी रोड के पास रहता हूँ हमारा घर भी अभी वहाँ है लेकिन अभी हमारा व्यवहार के लिए हम बम्बई में सेटल हुए हैं और काफ़ी ऑलमोस्ट 50 इयर्स से 40 इयर्स से बम्बई में ही है आ, मेरा बचपन में मैं शारदा मंदिर स्कूल में गया था वन टू फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड तक शारदा मंदिर में पढ़ा हूं और बाद में प्रोप्राइटरी स्कूल अभी नाउ उसको बोलते हैं दीवान बल्लुभाई हाई स्कूल उसी में मैं पढ़ा हूँ ग्यारह वहाँ तक मैं वहाँ ही पढ़ा, पढ़ा हूँ और बाद में मैं गुजरात कॉलेज में इंटर साइंस किया है गुजरात कॉलेज में इंटर साइंस करने के बाद एल डी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया और 1963 में मैं वहाँ से बी सिविल करके आगे मेरी ज़िंदगी में बढ़ा हूँ लेकिन 63 में मेरे काफ़ी दोस्त अमेरिका जा रहे थे तो मैंने भी सोचा मैं भी अमेरिका जाऊंगा, तो अगस्त एंड और सितंबर बिगिनिंग में मेरा भी अप्लीकेशन अप्रूव हो गया और मैं भी अमेरिका पहुंच गया मैंने अमेरिका में मास्टर्स डिग्री ली सिविल इंजीनियरिंग में और एक ही साल में मैंने मास्टर्स की डिग्री ख़त्म कर दी उसके बाद हमने सोचा मित्रों के साथ कि हम वहाँ एक्सपीरियंस ले तो हमने वहाँ काम ढूँढने का चालू कर दिया तो हमको काम मिल भी गया हमने वहाँ करीब दो साल विस्कॉन्सिन विस्कॉन्सिन में स्टेट में काम किया पहले मिलवाकी मेडिसन मिलवाकी में विस्कॉन्सन में काम किया उसके बाद हम शिकागो एलिनॉय में शिफ्ट हो गए तो वहाँ हमने तीन साल काम किया तो उस उस दरमान मेरा ग्रीन कार्ड भी हमारी कंपनी ने स्पॉन्सर किया और मुझे ग्रीन कार्ड भी मिल गया उसके बाद मैं वहाँ ही रहता था और मेरी सिस्टर को मैंने वहाँ बुलाया और मेरी सिस्टर भी वहाँ आ गई शिकागो में और वो भी लाइब्रेरी साइंस के ग्रेजुएट हुई वहाँ मास्टर्स डिग्री ली और वो भी वहाँ काम करने लग गई थी बट अराउंड uh, 1966 में वहाँ अमेरिका वियतनाम वॉर में बहुत इन्वॉल्व थी तो वो झगड़े में उन लोगों ने जो ग्रीन कार्ड वाले थे उनको भी आर्मी में ड्राफ्ट करना चालू कर दिया तो हमको भी ऐसा कॉल आ गया कि आप uh, इधर ये स्टेशन पे रिपोर्ट करो और मेडिकल फिटनेस के लिए तो हमने भी उसका वहाँ के लोकल लॉयर को कंसल्ट किया तो लोकल लॉयर ने बोला कि भाई आपको वो बुला नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी बहन आपके डिपेंडेंट है तो वो बुला नहीं सकते तो हमने ऐसा कागज़ लिख दिया तो फिर हमारा योजना कागज का जवाब आने में कुछ चार पाँच महीना लग गया तब तक में हम 26 के हो गए तो उनका एक रूल है कि ट्वेंटी के पहले ही वो तुरंत अवेलेबल फॉर ड्राफ्ट करके उनका रिक्वायरमेंट होता है 26 साल के बाद वो कैटेगरी अलग हो जाती है और तो बाद में जब एब्सोरेटली एप, एसेंशियल होता है तभी वो बुलाते हैं तो हम वहाँ रुक गए एक और साल निकाला और डेढ़ साल निकाला और 1968 में लास्ट अक्टूबर में हम इंडिया वापिस आए तो इंडिया वापिस आने के बाद हम अहमदाबाद अहमदाबाद ही आए लेकिन अहमदाबाद में कुछ ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी थी नहीं तो हमने सोचा कि हम बंबई में क्यों ना चले जाए और ढूंढें। तो हमने बंबई में गए और बंबई में जाके जॉब ढूंढने का कोशिश किया तो हम नवंबर में बंबई में गए थे लेकिन हमको दिसंबर एंड तक में जॉब की ऑफर मिल गई वो कंपनी का नाम था आर एल दलाल एंड कंपनी वर्ली मुंबई तो वहाँ हमको जॉब दिया तो मैं मेरे जो बॉस थे मिस्टर आर एल दलाल उनसे काफ़ी इम्प्रेस हो गया और उनकी जो शैली थी उनकी बिजनेस करने की निखारस्ता थी उनकी मार्केटिंग की टेक्निक थी बहुत इम्प्रेसिव थी तो उनके साथ उन्होंने मुझे जॉब ऑफर दिया तो मैं दिसंबर सॉरी जनवरी 1969 में ही ज्वाइन हो गया और उनके वहाँ मैंने अठारह साल काम किया बट ये अठारह साल में मैं काफ़ी सीख पाया मुझे ज्वाइन होने के बाद जनवरी 69 में मैं ज्वाइन हुआ और उसके बाद मेरा शादी नहीं हुई थी उस समय तो मेरी शादी की बात भी चली और करीब आ, 1970 में 1969 में ही ऑगस्ट में, में मेरा एंगेजमेंट हुआ और आ, हम काफ़ी खुश थे उस समय और मेरी वाइफ की भी वो मास्टर्स डिग्री है वो एम में पढ़ी हुई है उनका नाम उषा देसाई है वो भी आज 73 इयर्स की है और हम दोनों बाद में बम्बई सेटल हुए वो भी बम्बई आ गई क्योंकि फेब नाइनटीन सेवनटी में हमारी शादी हो गई तो फ़रवरी 1970 में शादी होने के बाद वो भी बम्बई आई हमने सबसे बड़ा प्रॉब्लम बम्बई में घर का होता है तो घर ढूंढना हमने चालू किया क्योंकि पहले तो मैं अकेला था तो किसी के साथ रिश्तेदार के साथ रहता था और शादी के बाद घर ढूंढा तो हमको और हमारा ऐसा हाई एक्सपेक्टेशन था अमेरिका से आए थे इसलिए कि हमको तो बीच के ऊपर ही चाहिए बहुत अच्छा समुद्र दिखाना चाहिए हमारे फ्लैट में से सो ऐसा घर मिलना मुश्किल था लेकिन थोड़ा दूर से मीन्स हमको उस समय जूहू ज़रा दूर गिना जाता था तो वो दूर का घर था तो वहाँ हमको फ्लैट मिल गया किराए पे तो हम दोनों वहाँ रहने लगे लेकिन सारे बिल्डिंग में खाली दो और तीन फ्लैट ऑक्यूपाइड थे तो मेरी वाइफ को पसंद ही नहीं आया क्योंकि वो अकेली कैसे रही और वो भी नया शहर में तो हमने सोचा कि ठीक है हम हमारे जब काम पे जाते हैं तो उनको भी उनके रिश्तेदार के पास छोड़ देंगे वो भी कुछ उन्होंने भी कुछ पढ़ाई चालू कर दी और वो भी वहाँ पेंटिंग का कुछ कोर्स करने लगी तो ऐसे ऐसे हमारा टाइम गुजरने लगा और 1971 में हमारा एक बहुत अच्छा बच्चा भी हुआ वो तो अक्टूबर उनका जन्मदिन है सेकेंड अक्टूबर 1971 सो तो गांधी जी का ही बर्थडे है और उनका नाम श्वेतल देसाई है और वो सेवनटी वन के बाद इन ये सेवेंटी वन के बाद ऐसा पहले ऐसा हुआ कि जैसे हमारी शादी हुई थी दो ही महीने में मेरा पोस्टिंग हुआ था जर्मनी में तो मुझे जर्मनी जाना पड़ा था तो जर्मनी मुझे करीब डेढ़ महीना रहना पड़ा तो मेरी वाइफ को जरा बुरा लगा था क्योंकि तो मैं अकेला ही जा सकता था दोनों जा नहीं सकते थे तो बट वो पीरियड भी मेरे लिए तो बहुत अच्छा था क्योंकि मुझे काफ़ी सीखना मिला मुझे काफ़ी प्रमोशन एंड ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिली और उसके बाद जब हम वापस आए थे तो हमको हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी सिविल इंजीनियरिंग का बना दिया गया ऑर्गेनाइजेशन में तुषार देसा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपके अपने जीवन के कुछ यात्रा के बारे में आपने सुनाया बचपन से लेकर 1971 तक आपने बातें सुनाई हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं जैसे कि एक बहुत ही सुंदर कड़ी में आपने हमको छोड़ दिया है कि आप आशियाना ढूंढ रहे थे मुंबई में वहां पर तो आइए ऐसा ही एक कुछ प्यार भरा एक बहुत ही सुंदर गीत हम सुनते हैं उसके बाद फिर तुषार देसाई से बात करेंगे आप सुनाए हैं रेडोमोट वन नाइनटी पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कुराते रहो कुछ साय कुछ परछाइया कुछ चाहत के सजदे कुछ बहते बादलों पे रखी उम्मीदें बरसती रही तरसती रही चांद आसमान में जड़े सौराख की तरह झांकता रहा और रात किसी अंधे कुएं की तरह मुंह खोले हांपती रही रास्ते पांव तले से निकलते रहे न रुके न थमे न रोका न पूछा जिंदगी किस तलाश में है जिंदगी थकने लगी है और ये जिंदगी का उसकी उंगली पकड़े शहर की नंगी सड़कों पर अभी तक कुछ पीन रहा है कुछ ढूंढ रहा है yeah okay. खाली खाली बर्तन है दिन खाली खाली बर्तन है और रात है जैसे अंभ हुआ इन सुनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह है। की वजह तो कोई नहीं मरने का बहाना डूटा है डूटा है डूटा है एक अकेला इस शहर में रात में और दू शहर में शहर में आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना अभी और मुझे लगता है कि ये गीत हम सभी के जीवन में कभी ना कभी एक दस्तक देती है कि हम सभी को आशियाना ढूंढना पड़ता है और मुंबई जैसे शहर में तो सभी लोग ही काम करते ही हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं दुशा रसाई से हम लोग मिलते हैं फिर से और जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव तो हमने देखा ही है लेकिन अब मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे जीवन में काफ़ी खुशनुमा पल जिसको कहते हैं वैसे बहुत सारे पल होते हैं लेकिन कुछ यादगार पल होते हैं जो बहुत ही हमें हमेशा याद रखने होते हैं और हम उन्हें याद करके बहुत खुश होते हैं ऐसे खुशनुमा पलों के बारे में बताई मेरी जिंदगी में ऐसी तीन चार महत्वपूर्ण घटना हुई है जब मैं अमेरिका गया तो मैं इंडिया में कभी प्लेन में बैठा नहीं था ये पहली बार मैं प्लेन में जा रहा था और वहाँ पहुँच के मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन में पहुंचा तो वहाँ के अपने इंडियन कम्युनिटी वाले लोग हमको मिलने को आए और हमको ऐसा बिल्कुल लगने नहीं दिया कि हम प्रदेश में आए हैं हमको उनके साथ ले गए उनके घर लेके जाके खिलाया खाना खिलाया और बहुत टिप्स थी वहाँ रहने की और बाद में हमको वहाँ का अपार्टमेंट ढूंढने में भी बहुत मदद की तो वो भी हमारे लिए एक खुशी की बात थी कोई भी स्ट्रेंजर को ऐसा मदद करके ये एक सेटल करते हैं वो बहुत अच्छी बात थी दूसरा जब हम वापस आए तो जो हम हमारे जो फ्यूचर होने वाले बीबी को मिले तो वो एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी क्योंकि वो हमने बहुत लोगों को मिले थे लेकिन उनको मिलते ही हमको ऐसा लग गया कि नहीं वही हमारे लिए जीवनसाथी बन सकती है तीसरा जब हमारा पहला बच्चा हुआ 71 में और बाद में 74 में हमारी बच्ची हुई तो दोनों पल हमारे लिए बहुत खुशीदायक थी और उसके बाद हम जब कंपनी में काम कर रहे थे तो जब हमको जर्मनी का अपॉइंटमेंट मिला था वो भी हमारे लिए खुशी की बात थी जब हम ये कंपनी हमने 1986 में छोड़ दी हम वो कंपनी में टॉप लेवल पे पहुंच गए थे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑलमोस्ट सेकंड लेवल पे हम थे और हमको हमारे बहुत स्टाफ था हमारा बहुत रिस्पेक्ट था लेकिन हमने सोचा कि अभी हमको खुद भी थोड़ा काम करना चाहिए तो हमने 1986 में कंपनी छोड़ दी और हमारी खुद की कंपनी चालू की तो हमको बहुत तनाव था कि हम कैसे निभाएंगे क्या करेंगे क्योंकि उस समय हमारा भाई 45 तो हो गया था तो 45 की उम्र में व्यवसाय चालू करना वो भी एक रिस्क वाली बात थी क्योंकि हम हमारा सेटल जॉब छोड़ दे छोड़ के च रहे थे लेकिन आज मैं जब वापस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने क्यों इतना नाइनटीन फोर्टी एज तक भी कुछ उस दूसरी कंपनी में काम किया मुझे खुद ही पहले चालू करना था मेरा वो पीरियड इतना अच्छा गया कि मैं सबको सलाह दूंगा कि आपको एक दफा तो व्यवसाय में जंप लाना ही है उसमें अगर फेल होते हैं तो फिर से आप ढूंढ सकते हैं काम नहीं होते हैं तो आप व्यवसाय में आप जरूर जो आपकी दगश होगी तो अच्छा काम कर ही सकोगे उसमें कोई चिंता गुंजाइश नहीं है और हम जो 1986 में चालू किया हमको पहले छोटा जॉब मिला 1988 में हमको और बड़ा जॉब मिला 1990 में हमको रतलाम में बहुत बड़ा मंदिर है जो लोगों ने मंदिर स्थापना की थी उनका जयंत विटामिन नाम का फैक्ट्री है तो वो फैक्ट्री में हमको ठेका दिया तो हम कंस्ट्रक्शन लाइन में थे तो वो फैक्ट्री हमने बनाना चालू किया एंड वो भी जो वहाँ बाजू में मंदिर बना मंदिर हमने नहीं बनाया था दूसरे ठेकेदार ने बनाया था पर वो मंदिर का जो प्रोग्राम था वो बहुत बहुत इंप्रेसिव था ये जो मंदिर का इनोग्रेशन के टाइम पे जो उन्होंने रिलीजियस डांस का प्रोग्राम रखा था बहुत इम्प्रेसिव था तो एंड अभी भी वो मंदिर बहुत पॉपुलर है आज भी वो मंदिर बहुत पॉपुलर है एंड uh, उसके बाद मैंने वो जॉब तो रतलाम में था उसके बाद हमने जॉब किया uh, दुर्गापुर में वेस्ट बंगाल में और वहाँ भी हमने मॉडर्नाइजेशन ऑफ मर्चेंट मिल का ठेका लिया था उसके बाद हमने वैजाग में किया उसके बाद हमने नासिक में भी किया तो हम सारे इंडिया में प्रोजेक्ट कर रहे थे हमको उस समय एक अपॉर्चुनिटी भी मिली थी कि रशिया जाके काम करें तो हम रशिया भी तीन चार दफा जाके आए बट बाद में रशिया का ब्रेकअप हो गया तो हमारा प्रोजेक्ट शेल्फ हो गया तो ऐसे एक के बाद एक हमको अपॉर्चुनिटी मिलती ही गई और हमारा व्यवहार व्यवसाय बढ़ता ही गया हम, हमने नाइनटीन आज नाइनटीन 2017 है और 2017 तक में हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं काफ़ी अप एंड डाउन देखे हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में काफ़ी लोग जो बिल्डर का काम करते हैं जब बिल्डर का बिजनेस में कुछ भी दिक्कत आती है तो बिल्डर सारा पैसा देना रोक देता है तो उसमें भी हमको काफ़ी दिक्कत आई और एटलीस्ट लास्ट तीन साल में तो बहुत डिफिकल्ट पीरियड से हम गुजरे हैं तो ऐसा नहीं है व्यवसाय में सब अच्छा ही होता है बट आपको अच्छा दिन और बुरे दिन देखने में भी धैर्यता रखनी है और वो चक्कर है जो बुरा दिन आएगा तो अच्छा दिन आएगा ही और अच्छा दिन आता है तब बुरे दिन के लिए प्रोविज़न भी रखना ही है तो ये मेरी जिंदगी की जिंदगी में सलाह है सब तुषार देसाई जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आपके जीवन के खुशनुमा पलों के बारे में बताते हुए आपने जीवन का जो संघर्ष है उसके बारे में भी बताया और एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जीवन में कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उतार चढ़ाव आता है सुख भी आता है तो दुख भी आता है अच्छी बातें खुशी के पल भी आते हैं तो मुश्किलों के पल भी आते हैं तो सभी के लिए हमको रेडी रहना है और इन सारी चीज़ों को देखते जाना है और जीवन में अपने कार्य को करते रहना है तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं मुश्किलों को देखकर रुक नहीं जाना है वहाँ पर भी मेहनत करके हम आगे बढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे आपने कहा हाँ, खुशी के पलों में दूसरी खुशी के बारे में आपने बताया उषा देसाई के बारे में जो आपकी धर्मपत्नी है उनको पहली बार आप देखा तो लगा कि आप उनके साथ ही आपका जीवन रहेगा तो उनके लिए एक गाना अगर डेडिकेट करने के लिए मैं कहूँ तो कौन सा गाना आप डेडिकेट करना चाहेंगे उन्हें कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो क्या कहना है क्या सुनना है मुझको पता है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 तुमको पता है तुमको पता है समय का ये पल थम सा गया है छन्ना का हो बस एक मैं हूँ बस एक तुम हो कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो धड़कन महके महके शाम के साय पिघले पिघले तन मन सुलगी सांसे बहकी बहकी धड़कन महके महके शाम के साये पिघले ले तन मन और इस फल में कोई नहीं है बस एक मैं हूँ बस एक तुम हो कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो क्या कहना है क्या सुनना है मुझको तो पता है तुमको तो पता है समय का ये पल सा गया है है, बन, FM. है है। है, तो में है 90.4 तुषार और इजाफा हो बहुत सारी दुआमोट वन नाइन फोर एफ एम आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे की आप हमारे जीवन में काफी उतार चढ़ाव आते हैं उस बीच में हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को आदर्श मानते हैं जो हमारे जीवन में एक मोटिवेटर के रूप में काम करता है तो तु, तुषार देसाई जी मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं लेकिन कुछ लोग हमें याद रह जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताए ऐसे तो काफी लोग आदर्श हैं बट गांधी जी का जो प्रिंसिपल है वो मेरे लिए बहुत आदर्श है मैं हर दफा सत्य बोलता हूँ सत्य के सिवा कुछ भी डिफिकल्ट सिचुएशन भी हो तो मैं सत्य के सिवा नहीं बोल कुछ भी नहीं बोलता हूँ मेरे व्यवहार में भी मैं सत्य ही बोलता हूँ कुछ भी उसके लिए नुकसान होने वाला है तो भी मैं सत्य बोलता हूँ बट इतना कर कर सकता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो सत्य बोलने से दूसरे को बहुत परेशानी होती है तो उस समय मैं वो सवाल का जवाब अवॉइड करता हूँ बट मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता वही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे सलामी ज़िंदगी उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि सत्य की हमेशा जीत होती है सत्य पहली बार सुनने से या बोलने से थोड़ा कड़वी लगती है लोगों को अच्छा नहीं लगता लेकिन बाद में वो बात बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उसके आधार से हमारा जीवन बना रहता है हम मूल्यों के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन सदा ही खुशनुमा बना रहता है एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि आप इंडिया और एब्रॉड दोनों जगह आप बहुत ही अच्छी तरह से जाना आना करते रहें एब्रॉड में कौन सी ऐसी जगह जो बहुत आपको अच्छी लगी हो उसके बारे में बताइए शिकागो में मैं रहा था और बाद में मेरी लड़की की जब शादी हुई थी तो वो फ्रीमोंट में रहती थी तो बाद में मैं विजिटर की तरह वहाँ जाता था तो मुझे शिकागो भी बहुत अच्छा लगा और फ्री में कैलिफोर्निया में मेरी लड़की रहती थी वो क्लाइमेट वाइज बहुत अच्छी क्लाइमेट है तो वो जगह भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी मेरे हिसाब से हमारे हिंदुस्तान के भाइयों बहनों के लिए फ्री जगह बहुत अच्छी है क्योंकि जो क्लाइमेट है वो हमारे जैसी है थोड़ा ठंडा है बट इंडिया के जैसी वहाँ क्लाइमेट है जहाँ शिकागो में बहुत ठंडी है बट वो ठंडी का फायदा ये है वहाँ आप स्कीइंग कर सकते हैं कर सकते हैं वो सब वहा ठंडी मौसम में कर सकते हैं लेकिन फ्रीमौंट कैलिफोर्निया में जो ऐसा करना है तो दूर पहाड़ी पे जाना पड़ता है तभी हो सकता है एक और बात में पूछना चाहूंगा भारत देश में भी आपने थोड़ा बहुत घुमा होगा यहाँ वहां तो भारत देश का जो जगह है कौन सी जगह आपको बहुत अच्छी लगती है और क्यों लगती है मैं काफ़ी जगह पे गया हूँ केरला कश्मीर और इधर भी विपट कश्मीर मुझे बहुत अच्छी लग रही थी बहुत पहलगाम में हमको पहलगाम बहुत पसंद आया था और इतना पीसफुल है इतना पीसफुल था ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि वहाँ बहुत हलचली मन, म, बन रही है लेकिन हम जब गए थे उस समय ऐसा नहीं था माहौल और हमको वो जगह बहुत पसंद हम कभी भी वहाँ जा सकते हैं और हमको वो जगह बहुत पसंद है कश्मीर कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है मौसम बेमिस बेनज़ीर है ये कश्मीर है ये कश्मीर खूबसूरत ये तस्वीर है हर मौसम बे मिसाल बेनजीर है ये कश्मीर है ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। के धरुनिया हैं जन्मतों के धरनिया सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। ब्रह्म कुमारी बहुत ही अच्छी बातें हो रही तुषार ऐसा आपको रख रहे हैं 75 तक आप, अपने कैसे हेल्दी वेल्दी रखते हैं इसका सीक्रेट क्या है उसके बारे में बताइए हम रेगुलर वॉक कर रहे हैं रोज़ शाम को एटलीस्ट थर्टी टू फोर्टी मिनट्स वॉक लेते हैं और हमारा डाइट भी हमारी बीबी की वजह से कंट्रोल में रहता है और दूसरा योगा करते हैं हम हफ्ते में तीन दिन योगा करते हैं फॉर एक घंटा के लिए एंड उससे बहुत हम फ्रेश हो जाते हैं तो वही मेरी सलाह होगी कि योगा और एक्सरसाइज इज़ ए मस्ट फॉर ऑल द पीपल जो बुजुर्ग है उनके लिए तो ज्यादा आप काम में कितने भी डूबे रहो बट ये थोड़ा समय तो अपने सेल्फ के लिए निकालना ही है नमस्कार आप सुनवाइन पॉइंट फोर एफ एम सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में तुषार देसाई से बातें होनी बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि आप किसी भी एज में हो लेकिन आपके लिए एक्सरसाइज या वॉकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमारे हेल्थ को अच्छा आ, रखता है अगर आप एजेड हैं सिक्सटी अबाव हैं या फिफ्टी के आगे पहुँचे हैं तो आपको रेगुलर जो है एक्सरसाइज करना योगा करना बहुत ज़रूरी है जिससे आपका हेल्थ मेंटेन रहता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे जीवन में आ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भूल नहीं पाते हैं और हमें लगता है कि वो वो मैं यंग था नाइनटीन अराउंड मैं चौदह साल का था उस समय मेरा एक बड़ा भाई था और वो मेडिकल में पढ़ रहे थे उनकी उम्र 21 इयर्स की थी और वो काली एक ही दिन की बीमारी में उनका देहांत हो गया वो मेरे लिए बहुत बुरी चीज़ थी दूसरी मेरी माँ की जो 1978 में देहांत हुआ वो भी मेरे लिए बहुत सैड स्टोरी थी क्योंकि मेरे हिसाब से वो बहुत अर्ली एज में जो हम बोलते हैं सिक्सटी सिक्स में इसका देहांत हो गया वो दोनों चीज मेरे लिए बहुत सैड थी बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे उड़के बादल काले काले जाने चले जाते हैं दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहा कैसे कोई उनको नहीं कर भी निशा से जाने वाले जाने चले जाते आप सुन रहे हैं रिडमोन नाइन पॉइंट फोर एफ सलामी ज़िंदगीश कार्यक्रम का आप सुन रहे हैं हमारे जीवन में ऐसे कई पल आते हैं ऐसे कई मोड़ आते हैं जिन्हें हम भूल कर भी नहीं भुला पाते हैं क्योंकि वो यादें बनी रहती हैं तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि हमारी कुछ स्कूल लाइफ की कॉलेज की बहुत ही अच्छे दिन के कुछ अनुभव हमारे पास रहते हैं हम भूल नहीं पाते उन चीजों को भी तो ऐसे खुशी वाला जो कॉलेज में आपकी कुछ ऐसी बातें हो जो आपको अभी भी याद है उसके बारे में हम जब साइंस कॉलेज में थे गुजरात कॉलेज में तो हमने सोचा कि अभी तो हम साइंस स्ट्रीम में आ गए हैं हमको कुछ वरी नहीं है तो हम सब मित्रों जो अच्छे मार्क्स लेके सा तो हम क्लास छोड़ छोड़ के एक वहाँ पिंजरा जैसा था वहाँ टेबल टेनिस का टेबल था सब लोग अब करीब दस पंद्रह फ्रेंड्स वहाँ दौड़ जाते थे और टेबल टेनिस प्ले करा करते थे पर देव वो बहुत अच्छी घड़ी होती थी हमारे लिए बहुत सुख की घड़ी होती थी इसके लिए नहीं कि हमने क्लास छोड़ के गए लेकिन जो हमारी मित्रता बनी उस समय की वो आज भी हमारी मित्रता इतनी गा, गा, गहरी है कि आज भी हम लोग मिलते हैं उसकी बात करते हैं और खुश होते हैं आज किधर भी हम जाते हैं हम सब अभी लोग बीच में क्रूज पे गए थे तो हम अभी भी साथ में जाते हैं तो वो मित्रता बहुत गहरी रही है बहुत ही अच्छी याद आपने दिलाई हमें कि कॉलेज लाइफ की आपकी जो दोस्ती है वो किस तरह से बनी और वो दोस्ती आज भी अच्छी तरह से आप आप निभा रहे हैं और सभी लोग मिलकर आज भी कहीं न कहीं घूमने जाते हैं और बातचीत करते रहते हैं बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आइए जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे जीवन के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं कुछ ज्ञान की बातें हो या फिर कुछ स्टोरी हो ऐसी कुछ बातें होती हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं तो आपके जीवन में जो मोटिवेशन मिलता है वो किससे मिलता है और क्यों मिलता है। मैं छोटा था तो मेरे तो पेरेंट्स के साथ मैं वेद मंदिर में जाता था वो स्वामी गंगेश्वरानंद जी वो बहुत ज्ञानी थे और उनके लिए मेरे ग्रैंडफादर ने माउंट आबू में ही कैलाश भुवन करके जो बंगलों था उनका वो भी समर्पण कर दिया था तो उनके पास जब मैं जाता था और जब उनकी बातें सुनता था और उन्होंने कुछ मंत्र मुझे दिए थे रोज पढ़ने के लिए तो उसी में उन्होंने ये सब मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि ऐसे ही मुझे मेरी जिंदगी जीनी है और उसी में ऐसा ही मंत्र में बताया गया था कि सच बोलना है और किसी के तरफ तिरस्कार नहीं करना है किसी को जैसे है ऐसे एक्सेप्ट करना है तो वो मेरी लाइफ में बहुत बड़ी शिक्षा थी और उसके बाद मैं भग भगवीता भी मेरी माँ की वजह से मेरी माँ की सलाह से मैं भागवत गीता भी पढ़ा हूँ और मेरे दिल में बस गई है गीता का सार जो मेरे दिल में बस गया है और जब भी मुझे कुछ भी प्रश्न खड़े होते हैं मेरे सामने तो मैं वही ही रेफर करता हूं भागवत गीता और उसमें से मुझे जवाब मिल जाता है उसके बाद अभी मेरी लेट लाइफ में मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ गुजराती में है और वो उसका नाम है इच्छा शक्ति का प्रभाव वो शायद मार्केट में मिलती है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है बट वो किताब मेरे पास आ आ गई है मैंने पढ़ने का चालू किया इतनी अच्छी किताब है उसमें आपको सिखाया गया कि आपके मन में जो भी हो आप कर सकते हो आपका स्वास्थ्य के लिए आप आपके मन को आ, आपका आत्मा को जो आपके दिल में है उसको कमांड कर सकते हैं और वो आत्मा के साथ आप बात करोगे तो आपका स्वास्थ्य में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा अच्छा भगवदगीता के बारे में आपने बताया आपको हमेशा मोटिवेशन मिलता है हर प्रश्न का जवाब आप उसमें ढूंढते हैं हाल ही में कोई एक्सपीरियंस आपको हुआ हो और आपने भगवदगीता के कुछ बातें सुनकर आपके मन के प्रश्नों को समाधान मिला हो उसका एक्सपीरियंस सुनाइए। जब मेरी माँ का देहांत हुआ तब मुझे मैंने यही सोचा जो भगवदगीता में लिखा है कि जो इधर जन्म लेता है उसको एक दफ़ा तो जाना ही है और वो मैं बार बार पढ़ता रहा और मुझे बहुत तसल्ली मिली उसमें से दूसरा भगवत गीता में वो भी लिखा है कि हमेशा सच बोलना और वो भी सच बोलने से मुझे बहुत शक्ति मिली है क्योंकि जो आप सच बोलते हैं वो कभी भी तीन दफा पूछो चार दफा पूछो दस दफा पूछो आज पूछो एक साल के बाद पूछो तीन साल के बाद पूछो वो सच चीज रहेगा उसका स्टेटमेंट वही रहेगा उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है चलिए तो जी आपने आपने जीवन के खास अनुभव को हमारे साथ सजा किया आज के इस शो में और मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो आपको अच्छा लगता हो उसको जरूर गुनगुना दीजिए ये रात ये चांदनी कहा, फिर कहा जा दिल की दासता सुन जा दिल की दासता मेरा जानने फिर दिल की षार देसाई जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा होगा सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपसे हुई और मैं जाते जाते कहूँगा कि आप हमारे साथ सलामी ज़िंदगी में जुड़े और इसके लिए आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको थैंक यू फॉर हमको भी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपको भी धन्यवाद तो चलिए साथियों आज के सलामी जिंदगी कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले संदेह एक बजे सलामी जिंदगी कार्यक्रम लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुना हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्करो